पद अन्य पद की अपेक्षा करके वाक्या कहता है वाक्या सकती है एक अन्य पद की अपेक्षा नहीं करके भी वाक्या शक्ति सकती है ये कहा दृष्ट वाक्यापरचना श्रोत्रियों संदोधये जीविक का प्राणा धारयती ताक्य पदार्थ अभिव्यक्ति पदार्थों के पदों से अर्थ के अभिवृत्ति होती तथा तो पदम प्रविभाज्य वाक्य से पदों को पुत्र करके व्याकरणीय उसके प्रकृति पद विभाग करना चाहिए ठीक टीका में उसके अदर पदारणाम च वाक्य से होती कीर्तन करी वाक्य में दैभ्य एवं पदर्थावसाया पद से ही यदि अर्थ ज्ञान हो जाएगा तो वाक्य कोई फल संक्रां से में क्या तरह वाक्य पदार्थ विभक्ति तथा न केवलम पदार्थ पदार्थ कव पदार्थपदार्थ के पदार्थ केवल है प्रतिदारेवलप नहीं होता है न जलतव नदी समस्या प्रदान करना नावते जब तक अन्य पद के साथ संबंध होकर एक नहीं होता है कवल पद से में होती है करके वाक्या पदाधृत्य के क्या वाक्या तदिकदशा उसका तो पद कृथक एके कह पद से हटा करके एक क्रिया प्रकृति विभाग कल्पना कलना नियम का किमर्थम व्याखेय किमरव क्लेशन अन्नाख्या अश्व अजाप इवानदीसुना सारिव्यादा कथम क्रिया के वह क्रिएयेत शब्द प्रत्यय शब्द प्रत्यय का विभाग ही नहीं तो मालवीय लट्ल प्रथम विषय कौच मन तेज़ मन है सप्तः सत्या क्या सप्त सप्तम होती मनिया गया और क्या बनी है भातर् डबत कैस हो तो उनका है भातर्ब भ सप्तम भवति आप में आप में कहेंगे तो संस्कृति में भवति और भगवती का क्या से शत्रुअंत्रे संबोधन करें क्या तो क्या होगा बहुत भगवती भगवती का संबोधन भी भगवती और आप के लिए भगवान के लिए शत्रु भगवती शत्रु प्रत्या भगवती और लट लगा भी भगवती अरे भगवते रह वहां भी के भगवती सौदरी भगवती को होता है भगवते रह वो भगवती प्रातिपदिक हो गया उसका सत्ययंत्र हो गया भगत रह स्थितो धातु निर्देश तो भवती मन जाता था तिगवी में तो भवती कहेंगे तो क्रिया पद भी लग हो सकता है सुबंध भी हो सकता है भगवती भगवे सप्तमी में क्रियापद लट्ल कार्य में अश्व ये सुबंत है तिंगंध है सुबंध अश्व का अर्थ है अश्व लंग्ल अश्व अश्व्या अगमत् कि अश्विट अश् अश्व गतवाज अश्व गतिमकाशी गति की अजापय अजापय अजा पय अजापय बकरी का दूध अजापय अजा पे जी जय धातु नीचे पर आतो हो जाता है जा हो जाएगा और हे वे सूत्र से आतुक हो जाएगा जापी जाए बन जाएगा धातु लंग लगा है। जा नहीं लोट लगा नहीं मध्यम जाती है जापीह लिणी मध्यम प्रसायकवचा अजापय अजापय स अजापयत अजापयता अजापय अजा अजापयता अजापयत मध्यम प्रशेक वजह तक इतव आदिश नामाख्यात सारे प्यार नाम प्रातिपदिक आख्यात तिंगत के सादृश्य होने से अनिल ज्ञातम कैसे पता चलेगा गया सुगंध या तिंगत कथम क्रियायान कार्य के बाद व्या इसलिए अलग अलग तो देख करके प्रकृति प्रत्येरा से व्याख्यान करना चाहिए ठीक है घटो भगवती घटो भगवती में लट लट हो गया भगवती भिक्षाम देही यज्ञ भी तो सरकार जिनका वहाँ जानते हैं दीक्षा कहते भगवती भिक्षां्देही भगवती कहेंगे जब महिला माता से बिक्चारेंगे तो भगवती भिक्षाम दे और कोई पुरुष का भिक्षा देते कहते दे भगवान भिक्षाम देते बोलते भगवती संबोधन हो गया भगती तिष्ठी भगवती कहते तिष्ठी एक नाख्यात सानाख्या सामन हो संग तैया सुबंध्याम अजात पीब बकरी गीत प्यो अशत्रुन अजात शत्रुअप शत्रुकुमार नाख्या नाम आख्यात नाम तो ना, आख्यात तो ना अज्ञात होगा अन्ना क्या अन्वाख्या कथम क्रियाक व्याख व्याख्या में होगा तो पृथक जा, नहीं जान सकते सुबंत तो क्रिया में कारकेक में कैसे व्याख्या करेंगे के कैसे अर्थ समझेंगे तस्माख्या पदापृत व्याख्यातव्या पद को अलग करके उसकी प्रकृति प्रत्यय विभाग करके व्याख्या करनी चाहिए न तो अन्याख्याना देव पारमार्थिक विभाग पदानित ये नहीं की व्याख्यान करने से पद व्याख्या का पारमार्थिक विभाग हो जाएगा ऐसा नहीं है व्याकरण जैसे प्रकृति प्रत्यय विभाग करते हैं विभाग नहीं अर्थ समझने के लिए करते है भूत अत सिद्धिकप आकर के भगवती शब्द बना देते हैं बना का कोई नहीं भगवती शब्द नित्य है उसमें अर्थ समझने के लिए विभाग समझना है बनाना नहीं है शब्द नित्य होने से जो शब्द है उसमें किया अर्थ समझने के लिए विभाग कल्पना है असत्य वर्तमान स्तित्वा तथा सत्यम समय हटे जो राम लेकर के आगे सुलिखते हैं राम सु फिर वो क्या लोग हुआ राम फिर राम ससुरु राम रु फिर रामर ये तो राम ये नहीं ये तो कल्पित है ऐसे ऐसे कल्पना करके में राम शब्द सृजन हुआ या नहीं कि पहले सु आया उसके बाद रामस बना फिर राम रु होगा उसके तो बाद विसर्ग होगा इस इसके बाद सिद्ध बनेगा ऐसा बनता नहीं राम शब्द नित्य है इसमें क्या है प्रकृति प्रत्या समझने के लिए प्रक्रिया है ऐसे प्रक्रिया से समझे बालान उपल और सत्यवर्त मनुष्यता तथा समय तथा सत्यम समय तीन और ये कहता है बालान उपलना इसलिए तो थोड़ा है बालों को दूध पिलाने के लिए माता कहती दूध पिलो जैसे बड़े बड़े बाल हमारे तुम्हारे बाल बड़बड़ हो जाएगा तो दूध पी लेता है वैसा बाल कहाँ बढ़ाया जाता है ये एक श्लोक है बालाना मुखना असत्य वर्तमान स्थित तथा सत्यम समझते मार्ग गलत मार्ग में रह करके सत्य को समझना व्याख्या करने के लिए प्रकृति प्रत्यवहार करके अर्थ बताते हैं वास्तव शब्द को अर्थ को समझने के लिए मार्ग एक प्रक्रिया है ऐसे वो नहीं प्रकृति अलग प्रत्यय अलग बीच में धामचिन्ह देते हैं तो छोटक लिखते हैं समझाने के लिए ऐसा विभाग नहीं है तदेव तो शब्द स्वरूप व्युत्पाद्य शब्द प्रत्यात आदित स आख्यात उपक्रम के शब्द स्व्युत्दन करके शब्दार्थ प्रत्यात आपादित शब्द अर्थ और ज्ञान संकेत के तरह आपाधित तो होता है मिश्रण घट अर्थ है ये संकेत पद अर्थ कहते समय मिश्रण हो जाता है पद शब्द अर्थ प्रत्यान उसको मिश्रण पुथक करना मिश्रण होने पर असंकरण आख्यात्म रूप करना पृथकथन करने के लिए आरंभ करते हैं शब्दार्थ प्रविभाग शब्द अर्थ और ज्ञान का विभाग है तथा श्वेत प्राचाद क्रिया अर्थ श्वेत प्राचाद कारका शब्द श्वेत प्राचाद क्रिया श्वेत श्वेत प्रसाद करें तो क्रिया कारक हो गया क्रिया कार का क्रिया कारक क्रियाकार क्रियाकारक प्रत्य ज्ञान भी सहका तदा श्वेत प्रादेश क्रिया शब्द क्रिया श्वेत स्फुटतरो अतः पूर्वापरी क्रिया का साध्यूप्रिया कथन होता है पचति श्वेतते कच्चे साध्य रूप क्रिया क्रिया पूर्वापरि तो चलता है दो प्रकार क्रिया साध्य स्वरूप सिद्ध स्वरूप पाक और पचत में पाक होता है सिद्ध स्वरूप क्रिया पचतमी साध्य रूप क्रिया सिद्ध रूप क्रिया का श्वेत सिद्ध रूप क्रिया का तो किया श्वेत श्वेत शब्द दो पद हो सकता है श्वेत दो पद है स्वात श्वेत स्वात श्वेतो ग्वेतो ग्वेत रूप वाला कोई जाता है अर्थ हो जाएगा स्वा गच्छति, गुत्ता यहाँ से जा रहा है श्वेतो दो पद हो जाएगा ऐसे बहुत ही पद है तो यहाँ कोई सिद्ध रूप कोई साध्य रूप है सिद्धक क्रियात भिन्न शब्द यद्यस्तिशेद शब्द सिद्धूपेत अर्थ भेद। अर्थ शब्द भिन्ना श्वेत इति। श्वेत प्रसाद ये श्वेत का शब्द अभी ही कारक अभितावाचारिगे श्वेत यहाँ कर्ता में चाहिए नहीं, तृतीया कर्तिया कर्ता में क्या होती कर्ता में क्या होती विभिन्ति नहीं बोलो ठीक से मारो नहीं कर्ता में प्रथमा सौ का प्रथम भी सूत्र होता है किस कर्ता <coughs> में कथा करने का नाम हो सुने कर्ता हो कर्म हो प्रथम घट दृश्य थे कर्ता है घट घटो दृश्य ते प्रथम है नीर्ता तो है तो करता में नी। कर्ता में प्रथम कर्तिकृती करता में तृतीय हाँ कर्ता जी उत्तर तो हो गया तो प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मतरे प्रथमा ये कहते प्रथम कारक का विभूतिर अभाव हो गया अभी भी तुवाच तो कर्तृकर्ण तृतीय जो तृतीय विभूति होती है अनभित कर्तरी तृतीया अभित तो हो जाएगा तो तृतीया नहीं अनभित तो हो तो तृतीया पचती में कर्तृवाच्य है चैत्र पचती चैत्री कर्तृवाच्य में कर्ता उतो होता है उतो होने से प्रथमा हो चैत्र तृतीया नहीं है इसी प्रकार श्वेत अस्थि प्रसाद यहाँ कर्तवाच्य होने से कर्ता उतो हो गया अनुत नहीं रहा अभी तो होने के कारण कारक विभूति नहीं हुई नहीं तो तृतीय चाहिए कारक विभूति तृतीय कर्तरी अर्थम विभाजते क्रिया कारक आत्मा कारका तदर्थ्या तो क्रिया कारक आत्मा तदर्थ तो क्रिया, तो क्रिया कारक ही अर्थ है पद का तय अर्थ है शब्द का कहीं क्रियाअर्थ है कहीं कारक अर्थ तो है श्वेत श्वेत इसमें दोनों शब्द का अर्थ क्रिया क्रियूप क्रिया आत्मा से क्रियात्मा अथवा कारकात्म से कारक कारकूप अर्थ है प्रत्यय प्रत्यय विभजते प्रत्य प्रत्यलगल अलोग च शब्दन तदर्थ प्रत्यय उसका अर्थ है पद्रृष्टते तदर्थितेत तदर्थ किसी पद का प्रत्येक प्रत्येकार का शब्द तदर्थ प्रत्यय त्र अन्य पदार्थ प्रधान अन्य पदार्थ प्रधान संपद्यते तदर्थ में अन्य पदार्थ प्रधान सर्थय क्रिया कारक आत्मा देखो, अन्य पदार्थ प्रधान क्या हुआ बहु बड़ी समाज यहां जो तदर्थ आया पहले था देखो क्रिया कारक आत्मा तदर्थ ऐसे में क्या समाच है क्रिया कारका तदर्थ इसमें तदर्थ में, इस में समाज बताओ तदर्थ का व्याख्या में तय शब्दो तथ अर्थ तदर्थ तय शब्द तदर्थ क्रियात्मा कारका क्रियाारूप अर्थ कारक दो शब्द का श्वेत श्वेत इसे दो पद का अर्थ तदर्थ और प्रत्यय शब्द तदर्थ तदर्थ की तनुभ आकर की प्रत्यक्ष कण से तदर्थ लग गया किंतु तदर्थ षी नहीं करना तो अन्य पदार्थ प्रधान सम्पद्य तत्कार तो तदर्थ पदम तदर्थ पदे है यहाँ अन्न पदार्थ प्रधानमंत्री अन्य पदार्थ प्रधान तो बता है बहुब्री सम से तो तदर्थ बहुव्री सर करके सम्प्य से प्रत्यक्ष तदर्थ तदर्थ यहाँ बहुग्री करना स अर्थ यद प्रत्य तथा सह क्या है स्रियाकार का अर्थ यक अर्थ जिसका सतत उतर प्रत्यय क्या क्रिया कारक नभेदे नतीत शब्दार्थ प्रत्यना संक्राध कुभाग घट शब्द गौ शब्द गौ अर्थ गौ ऐसे ज्ञान होता है घट ऐसे ज्ञान होता है तो, तो शब्द अर्थ प्रत्येकों की प्रतीति तो अवैध से होती घट है शब्द है अर्थ है बताओ घट है शब्द उच्चारण करते शब्द है घट घट अर्थ को क्या क्या घट अर्थ उसको अर्थ है घट का ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान घट ज्ञान प्रतीत होते अवैध ना शब्दार्थ प्रत्येह शंकर मिश्रण हो गया विवाह कैसे हो गया इतिहास है वन पृचिभाष्य में कस् प्रत अकस्त अल अल कंवा पदशब्दार्थ प्रत्यय उत्तर वह स्वयं संबंधा स्वयं संबंधा एककाकार प्रत्यय संग प्रत्यय एकाकार होता है ठीक है नहीं संकेत एक्य न प्रताप तो। संकेत रूप उपाधि के कारण एकाकार होता है शब्द, का सामर्थ्य यथाथ में घटशक्ति इसलिए तात्विक तो नहीं किंतु संकेत के कारण एकाकार होता है घट है पद घटे अर्थ संकेत सप्तमिया संकेत से निमित्तता तो दर्शिता आगे एक प्रत्यय संकेत आ ये संकत में, शंकेते। शंकेते में संकेते एक प्रत्यय संकेते, संकेत में एक ही प्रत्यय संकेत सक प्रत्यय सप्तमी निमित्त निमित दर्शिता संके स में निर्णयोगे चर्मी दिव्यो हमारी दंते हंति कु के मरी हंति सिनेरम दीप नर्म के निमित हाथी को मारते हैं दंते हंति कुंजरन दांत के लिए दंत निमित्त हाथी को मारते हैं दंते हथी तो निमित्ता कर्मे की सप्तमी होगी यहां स्प्रा संकेते संकेत निमित्त ये प्रत्यय होता है क्या एकाकर प्रत्यय परमातव क्या है सब शब्द प्रत्येक आलम्बन ही होता श्वेत जो अर्थ है वो शब्द का भी आलंबन आश्रिय ज्ञान का भी विषय होता है आलंबन है ये वास्तव्य है एक नहीं सही स्वाभि अवस्था भी विक्रिय न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगत अर्थ का विकार होगा साविर अवस्था विद्या विकार को प्राप्त करता है विकार शब्द साथ नहीं बुद्धि के साथ नहीं अर्थ में विकार एवं एवं एवं एवं प्रत्य। एवं प्रत्य। है एवं शब्द एवं प्रत्यो नेत्र तरह एवं शब्द एवं प्रत्यय ऐसे शब्द है ऐसे ज्ञान है इतर तरह नहीं शब्द अर्थ अलग अलग है अन्यथा शब्दों अन्यथा अर्थो अन्यथा प्रत्यय इति विभाग शब्द अलगे है श्रवण के द्वारा श्रवण होता है अन्यथा अर्थ है जलाहरण करने के लिए घट अर्थ अन्य प्रत्यय इंद्रिय से उत्पन्न होता है ज्ञान ये विभागे है एवं तत्प्र विभाग संय योगिना सर्वभूत तो ज्ञान शब्द अर्थ प्रत्यक विभाग में संयम करने पर धारणा ध्यान समाधि संयम है करने पर योगियों के सारे भूत के शब्दों का ज्ञान हो जाएगा पशु पक्षी अपने बात करते हैं शब्द करते हैं तो उनके शब्दों को समझते हैं मनुष्य अपने बुद्धिमान बनता है पशु पक्षी की बात समझता है नहीं समझता है कितने पशु पक्षी उनके सब समझते हैं कब बुलाते हैं कभी भगाते हैं ये सब है तो सर्वभूत के शब्द को जान लेता है योगी ऐसे साइनों करने से सर्वूत ऋत ज्ञान समय संपन्न होता है अवस्था घट्ट क्या है नवपुराण्वादगता संख्य मिश्रण एवं प्रविभागस योगि सर्वेश भूता ऋतज्ञान हो जाएगा जाए समयम कमिशे योगी को सर्वूत कौन पशु मृगसरिस्पय प्रभुते पशु हो मृग अर्य पशु मृग आदि हो सरसर्प वय पक्षी सर्व यानी ऋता शब्द है त्यक्त पदों तदर्थ तत्प्रत पदवी अव्यक्त उसका अर्थ प्रत्यय का ज्ञान हो जाएगा योग तदय मनुष्यवचनवाच्य प्रत्यय स्वीकृत समय मनुष्यवचन सेवाच्य और अर प्रत्ये अर्थ वचन शब्द वाच्य अर्थ प्रत्योग ज्ञान ऐसे में स्वयं करने पर समान जातीयतया तेज भी कृत पशु पक्षी के शब्द में भी शब्द अर्थ साई में हो जाता है इति तेषा ऋतम तदर्थ वेदम तत्प्रत्यम च योगी जानाति किसी उनके शब्द को क्या कहता है योगी जानता है अर्थ विच को जानता है क्या अर्थ कहता है और उससे ज्ञान होता है अंक होता है योगी जानता है ये भी जानाते थे सुधना उनका तो तो व्यवहार होता है शब्द तो शब्द के द्वारा दूसरे देशों को कभी बुलाते हैं कभी के सावधान हो जाए पक्षी है कहें बिल्ली आ गई कहीं तो इसे कुछ शब्द करेंगे अन्य तो पक्षी समझ लेते सजाते नहीं बिजाते पक्षी भी समझ लेते हैं बिल्ली कभी आकर चित्र कर बैठती कोई एक देख लिया बिल्ली ऐसे कुछ शब्द करेगा फिर सब भी सजाते बीजाते ना सब पक्षी मिल जाएंगे सब शब्द तो इतने करेंगे शब्द ऊपर उठ के शब्द करेंगे और बिली बिचारे चोर जैसे उसको भागना ही पड़ेगा इतने सब ऊपर कक्ष करेंगे तो बिली थोड़ा नाराज होकर के भाग जाएगी दौड़ कर जाएं। जाएंगे इधर उपर फिर उपर पीछे जाएंगे उधर जाकर ऊपर बैठ करके जाएंगे सब पक्षी सब मिल जाते हैं ऐसे पशुवादी में भी है ये सब का शब्दार्थ प्रत्येक ज्ञान हो जाता है योगी को ऐसे स्वयं करने पर संस्कार साक्षात करना तो पूर्व जाति ज्ञानम संस्कार का साक्षात्कार स्वयं करके उसका साक्षात्कार होगा साक्षात्कार से पूर्व जाति ज्ञानम पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा पूर्व जन्म में क्या था संस्कार साक्षात करना तो पूर्व जाति ज्ञानम ज्ञान जमृति हेतव ज्ञान से संस्कार होता है संस्कार से स्मरण होता है अविद्या संस्कार अविद्यादीनालेश हेतव संस्कार दो प्रकारे प्रकार दलुअमी संस्कार दो प्रकार स्मृति क्लेश वासना विपाक धर्मा धर्म धर्मर्म ते पूर्व भाभी स्मृति क्लेश हेतु वासना रूप संस्कार स्मृति का हेतु संस्कार क्लेश आदि राग द्वेश का हेतु संस्कार हे ये वासना रूप संस्कार और एक संस्कार था विपाक हेतु विपाक हे कर्म फल जाति आयुर्भोग विपा का जाति जन्म आयु भोग ये कर्म का फल है विपाक उसका हेतु होता है धर्माधर्म रूप इसको भी संस्कार शब्द दे से कह देते हैं धर्माधर्म रूप संस्कार दो प्रकार हो गया एक स्मृति क्वेश का हेतु वासना रूप संस्कार और एक के जन्म आयु भोग का हेतु धर्माधर्म तो संस्कार ठीक है मित्र तो जाहि संस्कार स्मृति हेतु ज्ञान जन संस्कार स्मृति का हेतु ही अविद्यादि संस्कार अविद्यादि नाम कैसा नाम हेतव अविद्यादि की जो संस्कार है अविद्यास में दर आगे द्वेश के हेतु आगे कहा एक दूसरा है विपाके जाति आयु भोग रूप जन्म आयु भोग तब से हेतव जन्म का हेतु आयु का हेतु भोग का हेतु रूप संस्कार पूर्वेशुव अभी संस्कृता है अभी संस्कृत निष्पिता पूर्वजन्मे जन्म में जन्मों में एक जन्म का नहीं कितने जन्म तो में क्या हुआ ते पूर्व अभी संस्कृता जन्म में निष्पादन के पिणामचेषा शक्ति जीवन धर्मदुष्टचिधर्म परिणेषा निरोधशक्ति जीवन धर्म ये आया था पहले तीन सौ अठर पुषम है। निरोध धर्म संस्कारा संस्कार परनामोथ चेष्टा चेष्टाशक्ति चित्तस्य धर्मा दर्शन वर्जिता चित्त के धर्म है निरोध संस्कार निरोध संस्कार संस्कार परिणाम जीवन है जीव प्राण चेष्टा शक्ति ये चित्तक धर्म ये परिणाम चेष्टा निरुद्ध शक्ति जीवन धर्म पद अपरिदृष्टा चित्रत चित्तक धर्म ते तो संयम करने पर संस्कार साक्षात क्रिया समर्थ ऐसे संयम धारणा ध्यान समाधि करने पर संस्कार का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ हो, हो जाता है योग्य नहीं सो so, यथा स्वणे यहां संस्कृत व्यंजन कृतमी गम्यतेमचे निरोधशक्ति जीवनना धर्म चित्विष्टा चित्तर्मा ये कर्म वर्माधर्मसपी तो, स्वी पुण्यपे धर्माधर्मो धर्म यथा संस्कृत व्यंजन व्यंजन संस्कृत होता है कारण से निष्पन्न होता है इसी प्रकार सब कार्य अपने कारण से उत्पन्न होते हैं कृतमित गम्य थे कार्य देकर के निश्चय होता है पुण्य पाप कर्म किया परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन एवं धर्म चित्त के धर्म में परिणाम चेष्टा निरुद्ध संस्कार शक्ति जीवन आदि तदवत और कुछ चित्त धर्म प्रत्यक्ष नहीं होते तेस श्रुते अनुमितेश सपरिकर सा ऐसा जो धर्म प्रत्यक्ष होते है तो उसमें स्वयं करना जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता है किंतु सुते में कहा गया अनुमान के द्वारा कार्य से अनुमान करेंगे सपरिकर परिकर उनके साथ सा, परिवार के साथ कारण सामग्री के साथ मिलकर के सायोत्सव साँग में करेंगे सहकारी के साथ तो संस्कार नाम द्वेशान साक्षात क्रियाए समोत्सव दो प्रकार समूह दोनों प्रकार संस्कार जितने सब का साक्षात्कार करने के लिए योगी समर्थ हो जाता है अस्तुत साक्षात्कार पूर्व जाति साक्षात्कार तो संस्कार में साक्षात्कार करें, संयम करेंगे तो संस्कार का साक्षात्कार तो हो जाएगा किन्तु पूर्वजन्मो का साक्षात्कार कैसे होगा इतना चाष्य में न चाहष काल निमित्रुभव बिना ते साम साक्षात्कार संसार का सा, संस्कार संस्कार का जो साक्षात्कार होगा संस्कार किसी देश में किसी काल में किस निमित्त तो, देश काल निमित्त के अनुभव के बिना संस्कार का साक्षात्कार नहीं होता है जैसे इच्छा कहेंगे विषय किस विषय की इच्छा है ज्ञान कहेंगे तो किस विषय का ज्ञान है संस्कार का विषय क्या है किस देश में किस काल में किस निमित्त क्या संस्कार हुआ ये सब अनुभव के बिना साक्षात्कार संस्कार का नहीं होगा तदित्थम संस्कार साक्षात्कार करना संस्कार का जो साक्षात्कार होगा तो पूर्व जाति ज्ञान उत्पाद योगी न किसी देश में किस समय में किस निमित कहा जन्मता ये ज्ञान हो जाएगा परत्र एवं संस्कार साक्षात्कार करना तो पर्वजात संवेदन अपना पूर्वजन्म ज्ञान हो जाएगा अन्यत्र संस्कार में भी स्वयं करेंगे तो संस्कार का साक्षात्कार होगा अब दूसरे जन्म का ज्ञान हो जाएगा ठीक निमित्त है पूर्व सर्जन इंद्रिया से देश काल निमित्त निमित्त पूर्व सर्ग में किस कर्म क्या कर्म क्या था इंद्रिय सानुबत संस्कार साक्षात्कार एवं साक्षात्कारम जा साक्षातकार अनुबंध के साथ अनुबंध अनुबंध आरम्भ पश्चात होता है उपक्रम आरम्भ भी होता है संस्कार उसका कारण किस कारण से क्या संस्कार हुआ ये साक्षात्कार करने से नान्त कतया जातिया साक्षात्कार आखिपति अवश्य मैं भी किस समय में किस कारण से क्या कर्म हुआ था साक्षात्कार होगा तो अवश्य ही जन्म आदि का साक्षात्कार हो जाएगा इसके <ෆगगी> जन्म क्या था क्या कर्म क्या था संयम अतिथि सती अपने संस्कार में संयम करके अपना पूर्व पूर्वजन्म ज्ञान हो जाएगा ठीक इसी प्रकार पर अति सभी पर के संस्कार में भी संयम करने पर साक्षात्कार संस्कार का होगा और संस्कार के साक्षात कारण से अन्य के पूर्व पूर्वजन्म ज्ञान भी दूसरे का भी ज्ञान अपने के जीविक हो जाएगा परत्रि एवं भाष्य साक्षात कार करने से जन्म का ज्ञान हो जाएगा संवेदन हो जाएगा अत्र शब्दोत्पाद हेतु अनुभव आवर् जैकि शब्द संवाद उपनस्य वास्तव होता है करके श्रद्धा होने के लिए हेतु है हे। अनुभव है अनुभवतः इनका जो संवाद हुआ था आवट्य और जय की सभ्य का आवट्य का जै की सभ्य के साथ जो संवाद हुआ था अनुभव के बाद इसको कथन करते हैं ऐसा सुनने से विश्वास होगा अत्र आख्यातम श्री थे शास्त्र में कहा गया आख्यान आख्यानों आख्यानों आख्यान से कथा है भगवत जैवस्यस संस्कार साक्षात्ना दश तो महासर्गेशन्म परिणाम क्रम अश्यतो विवेकजन ज्ञान प्रादुरभवत महर्षि भगवत्ज्य थे संस्कार स्वयं करके साक्षात्कार हो साक्षात्कार होने से दस महासर्ग जन्म परिणाम क्रम अनुप्य जन्म के परिणाम क्या किस क्रम से क्या हुआ था सब साक्षा हो गया विवेक तो अथ भगवान आवट्य तम तनु तम हुआ स आवट्य है तनुर वो भी योगी थे सर्वधारण करते अपनी इच्छा से उनसे कहा दससु महातर्गेश बुद्धि नरक देव गर्भसंभव दुखशतम सुख दुख भगवान आवट तम से बता दस महातर्ज में तुमको ज्ञान्य अलौकिकुदिशत्न अनिबुद आपकी बुद्धि इस रही सब ज्ञान आपको हो गया दस महावर्ग में नरक तिरक गर्भ दुख तुमने देखा देखने तुम्हारे द्वारा जो अनुभव हुआ था देव मनुष्य पुनः पुनः पुनर् माने न तो है देव मनुष्य बार बार जन्म लिया सुख दुख भोग किया में से किम अधिकम उपलब्धम अधिक क्या देखा तुमने भोग तो हुआ सुख अधिक हुआ दुख हुआ ये पुसा भगवंत आवट्य जैगी जैगी सब हो आवट्य भगवान श्री जयगी शब ने कहा दशस महासर्गेश भव्यूत बुद्धिसत् दश महासर्गण भव्य हे अलौकिक सामान्य साम लोक प्रसिद्ध नहीं दिव्य और अनभिभूत बुद्धि रहने से मैया नरक तीर्य भवम दुखम संपश्यता नरक देखा तीर्य जन्म पशु पक्षी जन्म में दुख देखते हुए देव मनुष्य से पुनः पुनर उत्पत्ति माने कभी स्वर्ग में गया देवता बन गया कभी मनुष्य में जन्म हुआ मनुष्य में कभी कुछ कभी सम्राट बन गया कभी भिकमका बन गया अनुभव यकंच प्रत्यवख सुखना प्रत्योग भगवान आवट्य उच यद आयुष्मत प्रधान च प्रतिमत सतोष सुखम कि दुखपक्षे निशिप निषि आयुष्मत आ साधना करके प्रधानम हो गया तो प्रधान आपके हो हो गया विवेक ज्ञान अनुत्तम संतोष सुखम प्राप्त किया संतोष सुख अनुत्तम उससे बढ़कर के कोई सुख नहीं क्या ये भी दुख पक्ष में निश्चित है ये भी दुख है सब दुख कहते हो। भगवान जैवी स जैवी ने कहा विषय सुख अव संतोष अनुतम ये जो संतोष सुख अनुतम कहा गया विषय सुख के अनुतम कहा गया उससे बढ़कर के कोई है कि कवल्यापेक्षा दुखमे बुद्धिसत्स अर्मस्त्र गुण मोक्ष के अंदर बुद्धिसत्व ये दुख हर अय धर्म ऋगुणात्मक ऋगुण से प्रत्यय त्रिगुण प्रत्यय ऋगुणात्मक सब हेयपक्ष त्याज्य दुखस्वूप तृष्णतंतृष्णुखसन्तापगम प्रसन्नम सर्वाकूल सुखमदी ये दुखस्वूप तृष्णारूपंतु तृष्णारूपरज तृष्णा रूप रजु तृष्णा दुख संताप अपना तृष्णा रूप जो दुख तृष्णा जन दुख दुख जैसे संताप ताप नष्ट होने पर प्रसन्न अबाद निराबाद हो गया सर्वानुकूल सबके अनुकूल है सुखम ईद तम का ये समाप्त होने पर संसार सुख होता है संसार में जितने सुख भी दुख है अत्र आख्यान सू महाकलप महासर्ग सृष्टि है तनुधर निर्माण काय तनुधर नाम दिया तनुधान करने वाले सर्व को करने वाले भगवान आई आवर्स तनुधर तो उनके सामर्थ्य उनका था सर्व धारण करने के निर्माण काय योगी के पास सामर्थ्य हो जाते हैं अपने स्वर्ग बना करके बहुत कर्म फल जल्दी भो कर भव्यता भव्य, लेते यही भव्य शुद्ध रजस्तमित प्रधान ऐश्वर्य तो ऐसे उपासना करने पर प्रकृति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तेन प्रधानमंत्री विक्षोभ्यस्में कायेन्द्र संपदी तस्में दत्ते प्रधान को अपने वश में कर देता है, हो जाता है। प्रधान को इसको जैसे सर्वेंद्र देना चाहता है का इंद्र संपदम तस्वीर आदर्श में दत्ता है इच्छा कर दिया सर्व तो को सिंह बना दिया उसको मनुष्य बना देगा चूहा को बना दिया था तो बना दिया बिल्ली खाने आया तो उसको बिल्ली बना दिया कुत्ता से तो कुत्ता जाघर बना दिया जाघर तो तो बना बनाने के बाद उसको खाने गिराया <laughs> फिर तन चल जाए पुनः मुसी को भाव क्या क्या पुनः मुसी को भाव फिर चुहा बन गया तो जागरण था फिर चुहा बन गया तो जो व्यागर बनाये उनको भी खाने गिराएगा प्रधान को अपने अध्ययन करके विक्षोभ संचलन करके जैसे गरुड़ जी समुद्र को पाक लाकर विक्षोभ करने समुद्र जाएगा। ये प्रधान विक्षोभ करके अपनी शरीर इंद्रिय संपत्ति जिसको जैसा ना चाहते जो बना देना बन जाएगा शौक्यन से काय इंद्रिया सहसाणी अंतरिक्ष दीदी भोगी छम अपना भी स्वर्ग इंद्र बना देगा कितने रानी एक नहीं नहीं हजार हजार हजार राणी बना देगा निर्माण करके अंतरिक्ष आकाश में दीदी में में बीबी भिहरती जब चाहे वहां पर हो जाएगा वहां चल जाएगा जाने आने के समय नहीं लगेगा <imitracause>: जब चाहे वहां प्रकट हो जाएगा तो हो जाएगा जान जाएग सहन चल जाएगा यदि संतोष सा है क्षय, बुद्धि सत्य से प्रशांत था धर्म संतोष क्या कृष्णाक्षय कृष्णाक्षय संतोष कृष्णा की निवृति संतोष त्रिष्णाक्षय तृष्णा, तृष्णा की निवृत्ति हो तो ही संतोष है बुद्धि सत्य से प्रशांत था धर्म ये बुद्धि सत्य में अंत खंड में प्रशांत एक धर्म है संतोष अब कृष्णा की निवृत्ति से संतोष है है अन्य समय समय लगता विषय प्राप्त होने पर थोड़े इसी प्रकार मन से कुछ मिल गया और जो कृष्णा निवृत्ति होगी बड़ा अपने बड़ा मन नहीं लगा खुश हो गया बस उस समय आनंद फिर तृष्णा फिर दुखी और यदि विरा विचार के द्वारा कृष्णा के निवृत्ति हो जाए ज्ञान हो करके के कृष्णा इच्छा की समाप्ति हो जाए मुमुक्ष इच्छा है परमात्मा प्राप्त करें इच्छा का त्याग कर विचार करके वैराग्य से तो भी संतोष हो जाता है संतोष परम निधान बड़े धर्म निधि जितने प्राप्त होता है इतने में संतोष होना चाहिए कृष्णा और इच्छा हो तो कृष्णा बढ़ती है विषय भोगन पर कृष्णा की निवृत्त नहीं होती कृष्णा बढ़ती है जात काम कामान उपभोग में भोग से कामना की शांति नहीं होती अविषा कृष्ण भटमेवे अभिवर्त अभी डाज का अग्नि बढ़ती है इसी प्रकार भोग से कृष्णा निवृत्ति नहीं होती जो कुछ चाहते कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए ऐसे कृष्णा कर कर के मर जाना होगा ऐसे कृष्णा को विचार से समाप्त कर कृष्णा क्षय तभी तो ज्ञान होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी ओम नदर बोर